अरे अरे विक्रांत मिस्टर आशुतोष ने विक्रांत को संभालते हुए कहा इतना क्यों परेशान हो रहे हो कुछ नहीं होगा जब तक ये सारा मैटर सॉल्व नहीं हो जाता तब तक तुम्हें कहीं नहीं जाना है तुम आराम से यहाँ रहो अच्छा और क्या गारंटी है कि यहाँ से निकलने के बाद वो लोग मेरा कुछ नहीं करेंगे और अगर यहाँ से निकलते ही एयरपोर्ट पर ही उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया तो बॉस ये लोग नॉर्मल मर्डर और रोडशाप गुंडे नहीं है ये पैसे वाले लोग हैं गवर्नमेंट तक इनकी पहुंच है कई देशों की सरकारें चलाते हैं ये आप समझ ही नहीं रहे ओ मिस्टर आशुतोष ने अपना सिर पकड़ लिया तुम्हें याद है ना कि तुम लैंडिंग आइलैंड से कैसे निकले थे स्पेशल हेलीकॉप्टर भेजा गया था ना तुम्हारे लिए अब तुम खुद सोचो वो, वो कोई मामूली बात है क्या जिस इंसान को पुलिस की पकड़ से बचाने के लिए दूसरे देश में स्पेशल हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया जा सकता है उसके पीछे जरूर किसी ना किसी बेहद पावरफुल आदमी का हाथ होगा पूरा देश तुम्हारे साथ है विक्रांत विक्रांत सुनकर बिल्कुल चुप हो गया उसे सब चीजें थोड़ी समझ में आने लगी और अब उसे ये भी समझ में आ गया था कि कोई हो ना हो उसके साथ अदृश्य शक्ति की ताकत है जो कि इस सिचुएशन में उसे बाहर निकालने में मदद करेगी कोई उसका साथ दे या ना दे लेकिन ऐसी सिचुएशन में अदृश्य शक्ति उसका साथ जरूर देगी विक्रांत ने यह सोचते हुए तुरंत ही अदृश्य शक्ति के सिस्टम को चेक करना शुरू कर दिया। जब से उसके पानी और पहाड़ वाले कोडबोर्ड का टास्क पूरा हुआ था उसके बाद से विक्रांत ने कोई भी नया कोडबोर्ड ओपन नहीं किया था क्योंकि वो पिछले पांच दिनों से एम्बेसी में बैठा हुआ था ऐसे में वो डुप्लीकेट टास्क को करने का भी रिस्क नहीं दे रहा था डुप्लीकेट टास्क करने के लिए हो सकता है डुप्लीकेट टास्क करने के लिए हो सकता था कि उसे एम्बेसी से बाहर जाना पड़ता और इस वक्त विक्रांत के लिए यह करना ठीक नहीं था क्योंकि बाहर जाने पर उसकी जान को खतरा हो सकता था विक्रांत ने जो पहाड़ और पानी वाला टास्क पूरा किया था उसके लिए उसका सक्सेस रेट 249 प्रतिशत था कम से कम यहाँ से तो विक्रांत को खुशी का एहसास हुआ और इससे भी अच्छी बात यह थी कि अदृश्य शक्ति ने विक्रांत को बेहद खास तोहफा दिया था उसे अदृश्य शक्ति की तरफ से एक साथ 20 टूल्स दिए गए थे सभी टूल की लिस्ट चेक कर रहा था विक्रांत इस वक्त काफी उत्साहित हो रहा था इतने सारे डिवाइस एक साथ पाकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा विक्रांत अधिकतर जिन टूल्स का इस्तेमाल करता था उसके अलावा भी उसे कई सारे नए टूल मिले हुए थे ना जाने क्यों आज उसके ऊपर अदृश्य शक्ति इतना ज्यादा मेहरबान हो गई थी उसे एक साथ 20 -20 टूल तो जा रहे थे जब विक्रांत लैंडिंग आईलैंड पर पहुंचा हुआ था तब उसके पास डुप्लीकेट टास्क के बदले इकट्ठा हुआ प्वाइंट्स काफी ज्यादा था उन्हीं प्वाइंट के बदले उसने ना सिर्फ अपने टूल की स्ट्रेंथ को बढ़ाया था बल्कि उसने अदृश्य शक्ति के सिस्टम को भी अपग्रेड किया था इसी की बदौलत विक्रांत ने जंगल में उस विदेशी हर स्टेप पर शक्ति ने विक्रांत की मदद की थी अदृश्य शक्ति के बारे में सोचते हुए विक्रांत के चेहरे पर मुस्कान आ गई वो खड़े खड़े अचानक से मुस्कुराने लगा विक्रांत को यू बेबजा मुस्कुराते हुए देखकर मिस्टर आशुतोष थोड़े असमंजस में पड़ गए उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो फिर वो विक्रांत को बीच में ही टोकते हुए बोल पड़े अरे विक्रांत तुम ठीक तो हो परेशान मत हो दुश्मन कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो हम लोग उससे निपट लेंगे मैं तुम्हारे साथ हूँ डिवीजन चीफ मैडम तुम्हारे साथ है हम सब लोग कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे हम तुम्हे कुछ नहीं होने देंगे अरे हाँ एक बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया वहाँ लैंडिंग में जो कार एक्सीडेंट हुआ था और तुम लोगों की पुलिस के साथ जो लड़ाई हुई थी उस मैटर को भी अम्बेसी वालों ने संभाल लिया है। सो तुम दोनों को अब कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बल्कि तुम और स्वाति अब कुछ ही दिनों में वापस इंडिया जा सकते हो एक बार तुम लोग इंडिया वापस पहुंच जाओगे फिर मुझे नहीं लगता कि यहाँ की पुलिस या फिर वो गैंगस्टर तुम्हारा कुछ कर पाएंगे इस मामले में विक्रांत मिस्टर आशुतोष की बातों से सहमत नहीं था पहले जब तमिल स्टार वाला केस हुआ था तब उसमें भी किसी फॉरनर के इन्वॉल्व होने की बात सामने आई थी फिर इसके बाद जो मेडिको फार्मा वाला केस हुआ था उसमें भी किसी विदेशी आदमी के इन्वॉल्व होने की बात सामने आई थी तब उस विदेशी ने दूसरे देश में बैठकर इंडिया के भीतर लोगों के ऊपर अटैक करवा दिया था ऐसे में अब अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी का मालिक तक इस केस में इन्वॉल्व है तो फिर वो भी तो दूसरे देश में बैठे अपने दुश्मनों पर हमला करवा सकता है ऐसे में विक्रांत ये बात अच्छे से समझ रहा था की मिस्टर आशुतोष कितनी भी बातें कर लें, लेकिन कोई भी उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी नहीं ले सकता है विक्रांत हल्की सांस छोड़ते तो हुए फिर से सोचने लगा अच्छी बात तो ये है कि इस वक्त उसके पास अदृश्य शक्ति का दिया हुआ इमरजेंसी अलार्म टूल भी है जो कि किसी भी खतरे के होने के पहले ही उसे अलर्ट कर देता है इमरजेंसी अलार्म के साथ ही विक्रांत के पास अदृश्य शक्ति के दिए हुए कई सारे ऐसे टूल्स है जिसकी मदद से वो खुद को सुरक्षित रख सकता है ऐसे में वो अपने सीनियर्स और अन्य ऑफिसर्स के भरोसे ज्यादा था भी नहीं अच्छा मैंने सुना है कि यहां एम्बेसी में तुम्हारी बड़ी खातिरदारी की जा रही है, मिस्टर आशुतोष ने विक्रांत से चुटकी लेते हुए कहा और आज तो तुम्हारे लिए खास डिनर का इंतजाम किया गया है और सुना है इन लोगों ने तुम्हारे लिए खास वाइन का भी इंतजाम किया है बकवास है जो मैंने इन लोगों के लिए किया है उसके बदले में तो ये सब बकवास है आप उसकी बात कीजिए ना विक्रांत पिछले पांच दिनों से विलायती शराब और विलायती डिनर का लुत्फ उठाते उठाते बोर हो चुका था उसे अब इन सब चीजों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था अरे विक्रांत तुम उसकी चिंता मत करो मिस्टर आशुतोष ने विक्रांत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा मैं खुद फॉरेन मिनिस्ट्री में कई सालों से काम कर रहा हूँ और अगर मैं काम ना भी कर रहा होता तो भी तुमने जो कुछ किया है उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता तुम बिल्कुल टेंशन मत लो मैंने पहले ही हायर अथॉरिटी से तुम्हारे बारे में बात कर रखी है इसे थोड़ा टाइम दो तुम्हारा जो भी रिवार्ड है सब इंतजारी तो कर रहा हूं सर और कब तक करूं विक्रांत ने निराशा पूर्वक अपना हाथ झटकते हुए कहा बस थोड़ा सा और मिस्टर आशुतोष ने जवाब दिया और फिर उन्होंने विक्रांत के कान में बुदबुदाते हुए कहा सुना है कि आज रात का डिनर सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए ही रखा गया है एम्बेसी के बाकी के ऑफिसर्स तो नॉर्मल डिनर ही करेंगे खास वाइन और डिनर का इंतजाम बस हम ही जैसे कुछ खास लोगों के लिए किया गया है ठीक <laughs> है लेकिन पहले मेरे जिंदा रहने का इंतजाम करो आप जिंदा रहोगे तो जिंदगी भर डिनर और दारू मिलती रहेगी विक्रांत ने मिस्टर आशुतोष की तरफ अजीब सी नजरों से देखते हुए कहा और फिर वो उठकर मीटिंग रूम से बाहर चला गया अरे आशुतोष सर मिस्टर आशुतोष और विक्रांत एक साथ मीटिंग रूम से बाहर निकल रहे थे तभी अचानक से वहां स्वाति भी पहुंच गई वो अचानक से मिस्टर आशुतोष को देखकर शॉक्ड रह गई हालांकि उन्हें यहाँ पर देखकर स्वाति के मन में खुशी की लहर भी दौड़ पड़ी उसने मिस्टर आशुतोष की तरफ देखकर चहकते हुए कहा सर कोई अपडेट कब तक सब ठीक होगा मैं अब अपने घर वालों को कॉल कर सकती हूँ या नहीं वो लोग बहुत परेशान है हाँ हाँ बिल्कुल कर लो कॉल मिस्टर आशुतोष ने स्वाति को हाथों से इशारा करते हुए कहा इसके बाद मिस्टर आशुतोष स्वाति को लेकर मीटिंग रूम में दोबारा से जाने लगे मीटिंग रूम में घुसने से पहले स्वाति ने पीछे मुड़कर एक नजर विक्रांत की ओर देखा हालांकि तब तक विक्रांत वहां से काफी दूर जा चुका था वो सीढ़ियों से चढ़ता हुआ अपने रूम की तरफ बढ़ा चला जा रहा था चलते हुए विक्रांत के दिमाग में फिर से लैंडिंग आइलैंड में हुई सारी घटनाएं याद आ रही थी पहले शुरू शुरू में जब विक्रांत वहां पहुंचा था तो उसे लगा था कि लैंडिंग आइलैंड का माहौल बहुत शांत है लेकिन दो दिन के अंतराल में ही उसे लैंडिंग में चल रहे उथल पुथुल की सुख बुगाहट मिल चुकी थी यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट को जितना शांत ये आईलैंड दिखता है वास्तविकता में वैसा कुछ भी नहीं है इस आईलैंड में काफी सारे राज दफ्न है कुछ बातें तो विक्रांत को अब तक समझ में आ चुकी थी लेकिन कई सारे राज खुलने अभी भी बाकी हैं उसे लैंडिंग पर शहद की खेती के बारे में पता था लेकिन इस आइलैंड को मौत का आइलैंड भी कहा जाता है इसके पीछे का जो राज था वो नहीं पता था इस वक्त विक्रांत को जो बात सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी वो ये थी कि आखिर हनी की शॉप पर जिन गैंगस्टर से विक्रांत का सामना हुआ था वो लोगों को मार क्यों रहे थे किसी का मर्डर करने की कोई ना कोई वजह तो जरूर होती है लेकिन वो लोग बिना किसी वजह के रेंडमली जो भी सामने आ रहा था उसे मारते जा रहे थे ऐसा क्यों हो रहा था ये बात विक्रांत को समझ में नहीं आ रही थी जितने लोगों को उन लोगों ने मारा था कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सब उनके दुश्मन थे या फिर ये भी हो सकता है कि ये लोग सबूत मिटाने के लिए ये सब कर रहे थे और ये सारे गैंगस्टर हैं कौन इनका बॉस कौन है कोई एक आदमी इनका बॉस है या फिर ये लोग किसी देश के लिए काम कर रहे हैं और इन सालों के पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो तो टॉप लेवल की कंपनियों की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है ऐसे में उनके पास ये सब इन्फॉर्मेशन कहां से और कैसे आई वो सब साथ में किसी मिशन पर काम कर रहे थे या फिर किसी ग्रुप द्वारा फंसाए गए है विक्रांत आज तक इतने कई हाई लेवल के केस में कभी इन्वॉल्व नहीं हुआ था और ना ही उसे ये पता था कि इतने बड़े और इंटरनेशनल मामले को इन्वेस्टिगेट करने का तरीका क्या है उसने तो कभी न्यूजीलैंड के बाद वो, इतने बड़े मामले में हो जाएगा। वो समझ नहीं पा रहा था की इस सिचुएशन में क्या करे और क्या न करे जिस तरह के मैटर में विक्रांत फंसा हुआ था ऐसे केसेस पर तो सीक्रेट एजेंट काम करते हैं और विक्रांत एक नॉर्मल पुलिस वाला होकर भला कैसे इस तरह के केसिस पर काम कर सकता है उसकी तो ट्रेनिंग भी नॉर्मल पुलिस वालों वाली जैसी उसकी तो ट्रेनिंग भी नॉर्मल पुलिस वालों जैसी हुई है